वंदे गुरुपद्द भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदनंद बंदेराधिका चरणोद गोपीजन सामूत बिंदव मनो वंशाकूवश्य कृपा से वच पति पावन ब वैष्णवभ्यो नमो नम मोक वाचा लंगुंग लंग गिरी यम वंदे परमाधव बृंदावई तुलसीदे वै पिया वै केशवश कृष्णभक्ति देवी सत्वत्यी नमो नमः नारायण नमस्कृत नरुंचनत्म देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकीर्तनी कृष्ण कथोपदेश गौरी अत्र प्रकाशनी चदाक्त गुरभक्ति भक्ति प्रमदा जग दिभवनमोह तेस्प शिव विरंचिश्यम भीतालवदीपूत वंदे महापुरशते चरण यद्लवन खचन्न मटा विस्पुरी जीत किमें गपवधु स्वदर्शी पूर्णानाग्रस सागरसारमती साराधि कामि कदा कृपा करो श्रीकृष्ण चैतन्य गदा प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिवासादी श्रीगौरभक्तंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलित भुजौ कन का संकर्तनकर कमुताक्ष षामजुधर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करुणा करुणाबत हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रा राम राम हरे जयती जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शशदी दैतदीक्षुता दीक्षुताब का तय धिता सब ताचिबते जयति जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा श्री शिशिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी भोपाल जी को भक्त लोग में प्रश्न किए शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को गोपाध्य को भक्त लोक प्रश्न किए प्रभुपाद हमारा जो गुरु तत्व है गुरुजी जी विचार के अनुसार हमारा गुरुजी जी को राधारानी समझ सकता हम राधा नहीं चिंता कर सके पोपद बोले यस ऑफ़ कोर्स थोड़ा सा ऊँचा होकर दर्शन करो तो गुरुजी जी राधा रानी छोड़ के तो दूसरा तत्व तो है नहीं गुरुजी जी राधारानी राधा रानी राधा तत्व है इसके विचार के लिए बहुत समय चाहिए मैं बड़ा दुखी हूँ इतना गहरा तत्व को इतना जल्दी बताने में मैं समर्थ नहीं हूँ बड़ा दुखी हूँ सुबह में भी मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जो भी है वैष्णव लोग का आदेश पालन करने के लिए बैठा हूँ शिला सरस्वती ठाकुर जी ने बताएं राधा रानी निष्किंचन एर धन राधा रानी करोड़पोती वाला हिम्मतदार इसी का धन नहीं है राधा रानी निष्किंचन गौड़ी वैष्णव का धन है कोई अहंकारी आदमी धनवान किसी भी हालत से राधा रणी का चरण का कृपा प्राप्त नहीं कर सकता श्रीमदभागवत जी महापुराण में पहला स्कंध में कुंती देवी ने सुंदर बताई थी जन्म स्वर्जो सुतो सीवी रे धोमान मदाहपमान नव अर्हति अविदा तुम्बई तम अकिचन अगोचरम ठाकुर जी को बताएं, ठाकुर जी को बताएं। जे जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्री वीर एध मधापमान जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्री ये सब में भरपूर अहंकार आ जाता है बद्ध जीवों का थोड़ा सा देखने सुंदर है रूप चर्चा करने बैठ जाता उसको पता नहीं दो दिन बाद तो पिघल जाएगा तेरे को तो श्सन में लाके एकदम लकड़ी देके के जलाया जाएगा क्या शरीर का चर्चा करना रहा तू इसलिए विद्या थोड़ा बहुत रह जाए ठाकुर जी विद्या भी सबको को देता नहीं विद्या देता है हो जाने अहंकार हो जाएगा मूर्ख बन के रह जाए देता नहीं पोपा जी ने बताए श्री राधा रानी राधाचरण निष्किंचन जनों का एकांत धन है निष्किंचन किसको बोला जाता है महाराज जिसका जिंदेबी में राधा रानी का चरण छोड़ कर अर्थात गोविंद चरण छोड़कर कोई जिसका दिल में कोई भावना है नहीं तमाम प्रचेष्टा तमाम प्रयास जुगल सरकार की संतुष्टि विधान के लिए जिनके जीवन जौवन जो कुछ भी है नेछावर कर दिया उनको ही निष्कन माना जाता श्री शिल गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में शिल बताए मेरा गुरु पद्म परहंस श्रेष्ठ अकिंचन कांगाल मेरा गुरुजी जी थे अब मैं भी कंगाल हू मेरा पास कुछ नहीं है फिर भी हमारा साथ दुनिया हिंसा करता है सिलोपा जी ने बताए मैं जो महापुरुष का पहला दर्शन किया देखने का साथ साथ ही मेरा चक्कर आ गया क्या है क्या देख रहा हूं कुथाए गो राधे राधे बोलते बोलते कभी दिगंबर है कुछ नहीं है और एक दफे सानंद सुकदा कुंज में शिला सच्चिदानंद भक्त में ठाकुर भजन करते थे शिला विमला प्रसाद सरस्वती बोल रहे हैं कि एक एक बार कहां से दूर लगा कर गौरकिशोर बाबा जी महाराज आए और सामने हम पर गए तो हमको मुस्कुरा कर बोले कुछ पत्थर और एक मिट्टी का ढेला और एक मिट्टी का बर्तन छोटा सा जिसको बांग्ला में भाड़ बोला जाता है इसको हमारे हाथ में दे के बोले ये संपत्ति तुम लो तुम्हारा लिए है हम तो ये हाथ में ले कर हैरान हो गया हमको बोला ये संपत्ति लो हमारा ये संपत्ति तुमको दे दी पोपा जी रोए बोले महापुरुषों का दर्शन महापुरुषों का जो भावना इसमें तो खुद ठाकुर जी का पहुँचना मुश्किल हो जाती राधारानी के अंदर में क्या भाव है ये जानने के लिए ही अब तो अभी तो दरकार नहीं था गौर रूप का क्या दरकार था महाराज राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिन सत्तिर अस्माद एकात्मनौ ओपी तो क्या दरकार था दरकार तो नहीं था सिले पोपाजी ने बताएं तमाम दुनिया हमको बोलेगे ये प्रतिष्ठा का पीछे दौड़ रहा है ये अपना प्रतिष्ठा कामिनी कंचन का पीछे दौड़ रहा है ये हमारा ऊपर बदनामी देंगे लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो राधा रानी चरण का महिमा गौरांग महाप्रभु का महिमा बताने के लिए जितना भी बदनाम हमको दे दो हम प्रचार नहीं छोड़ेंगे चाहे तुमको जो इच्छा है भाव लो शिलोपा जी ने बताएं, फॉर द एक्चुअल प्रीचिंग चैतन्य वानी आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल चैतन्य महाप्रभु का प्रचार कर लिए तुम हमको जितना भी बदनाम करो हम नीचे उतार आएंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य खराब नहीं है चैतन्य महाप्रभु गुरुवर्गो का प्रचार करना शील पहुपा जी ने एक दफे कलकत्ता गौरी मठ में गौरी मिशन में कलकत्ता गौरी मठ में गौरी मिशन में एंडरसन साहिब आए थे एंडरसन साहिब को उनको भक्ति का भाव समझाने के लिए पहले उनका खुराक दिया गया था ग्रैंड होटल से ये ईस्टर्न ग्रेट ईस्टर्न होटल से थोड़ा खाना मंगाया उसको दे दिया इसमें गुरुजी का करैक्टर को ऊपर सारे शिष्यों का तमाम संदेह आ गया री व्हाट्स दैट ये क्या पऊपा उनको ग्रेट स्टर्न होटल से क्यों खाना मंगाया पऊपा जी ने गंभीर हो गया कोई उत्तर नहीं दिया बाद में बोले आई कैन कम डाउन टू एनी लेवल फॉर द एक्चुअल पीचिंग चैतन्यवानी चाहे तुम हमको माला पहनाओ या जूता का महला पहनाओ या फूलों का माला पहनाओ इसमें मेरा कोई आता जाता नहीं आई एम सिटिंग हेयर टू स्पीक ऑल अबाउट द ग्लोरीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु आई मीन द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी हमारा उद्देश्य दूसरा नहीं है अच्छा खाना कुछ पैसा को रखना सिल पहुफा ने बताए मेरा गुरुजी का संपर्क से मैं भी कमां कांगाल हूँ और मैं भी सच्चा बतातू भागवत छोकर मैं भी कंगाल हूं मेरा कुछ नहीं है संपत्ति आप ढूंढ सकते हो इसलिए मेरा गुरु भी कंगाल थे इनके आदेश के द्वारा वैष्णव लोगों का आदेश पर दारा परित होकर हमारा कर्तव्य बनता है जितना हो सके दयामयी मुही राधा रानी जी का चरण का महिमा को विस्तार करो इसको ही बोला जाता है भक्ति प्रवर्तन जिसको चैतन्य तो मैं खुल्ला खुल्ला बता दिया गया शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन तुम प्रचार करोगे इतना हिम्मत हो गया तुम्हारा साहस इतना अहंकार चैतन्य चाह कृष्णदास को बीरा एक दूसरे बता दिया किस्न शक्ति बिना नहीं भक्ति प्रवर्तन तुम भक्ति प्रवर्तन करोगे तुम्हारा क्या आचरण है तुम्हारा क्या आदर्श है जिसको देख के पीपुल कैन गेट इंस्पिरेशन और किसी वैष्णव का अंदर पूरा आचार आचरण आदर्श रहे फिर भी उसका साथ हिंसा करता है दुनिया उसमें उनका तो कुछ नहीं होता जो करता है वो जल के खाक हो जाता उसमें कुछ तो होता नहीं श्रीमद भागवत जी महापुराण में प्रसंग आता है मैंने तो ये भागवत का जो जय ति तेधि गम जन्म है उसका थोड़ा व्याख्या करेंगे बहुत कुछ आपका आप लोगों का चरण का कीपा से बहुत कुछ बोलने का इच्छा होता है लेकिन समय नहीं होता इसलिए अधूरा रह जाता मैं भी बहुत दुखी रह जाता हूँ श्रीमदभागवत जी महापुराण देखो तो दस मास कंध तो स्पर्श कर माना है फिर भी वहाँ परीक्षित महाराज को शक्ति संचार किए सुखदेव गोस्वामी जी ताकि भगवान का जो प्रेममय विलास प्रेममय अनंत आनंदमय जे रस वर्षा इनमें इनका भी थोड़ा थोड़ा कीफा हो जाए लेकिन सुखदेव गोस्वामी के पास ने परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन रख दिया प्रश्न रख दिया धर्म संस्था प्रसमायर्ण नहीं भगवान अवतीर्ण नहीं भगवान अवतीर्ण नहीं भगवान बोल गया थोड़ा याद आ जाएगा धर्म संस्थापनाथा परित्राण धर्म संस्थापनाथा प्रसमायो इतर से चवतरण ही भगवान जगदीशर सकथम सकथम परोदराभिमर्शनम ये बात का श्लोक है अभी भी बताया था भूल गया थोड़ा याद आ जाएगा तो ये मतलब है जो ठाकुर जी धर्म को संस्थापन करने के लिए और अधर्म को हटाने के लिए धर्म को संस्थापन करने के लिए जिसका आविर्भाव हुआ सकथम प्रतिम आचरत ब्रह्मण सकथम प्रतिम आचरत ब्रह्म पर दराभिमर्शनम ये क्यों उल्टा आचरण किया जितना सारे गोपिया है ये तो पराई का स्त्री है इसका साथ इसका क्या मतलब है महाराज इसको समझने के लिए आपको परमंगशो गुरु वैष्णव का चरण में डुबकी लगाना पड़ेगा इनका चरण धुल आपका मस्तक पर परे बुद्धि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो इसका उत्तर मिले हम दो शब्दों में कैसे उत्तर दे लेकिन ठाकुर जी का कृपा है ये हमारा याद रहेगा कभी समय मिले तो इसका खुल्ला में खुल्ला चर्चा करे उसमें आप देखोगे सारे जीवात्मा जितना है सबका अंदर परमात्मा रूप में भगवान विरासते हैं सबका अंदर में जो सबका अंदर में विरासते हैं जो आप ही खुद बताते हो महाराज देर इज वन सिंगल एन यूनिक तत्त्व देन हाउ कैन यू पुट एलिगेशन एगेंस्ट कृष्णा फुल हमारा कराबाद में दोष ना लो आपका चरणों में अपराध ना हो बैद्य डॉक्टर करा मेडिसिन देता है करा मेडिसिन करवा मेडिसिन उसमें आपका अगर तबीयत सही हो जाए तो बैद्यो खिलेगा आनंद से चाहे रोगी पल भर के लिए मेले को दो चार गाली भी दे दे लात लगाए फिर भी डॉक्टर उसको पकड़ कर उसका ऑपरेशन करके उसको सही करने का प्रयत्न करते हैं इसमें दुख नहीं है कोई गाला गल दे कोई उल्टा समझे महाराज इतना करवा बात बोलते हैं हम मीठा बोली कर सकते हैं आपको नचा देंगे आई डोंट वॉन्ट टू चीच यू ऑल दैट इज माई फॉल्ट यह मेरा दोष है आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता हूं नहीं तो दुनिया भर का प्रतिष्ठा बाई द ग्रेस ऑफ भक्ति पोत आई कैन एक्वर्ड इन माई लाइफ आई डोंट केयर हुई इज गोइंग टू रेस्पेक्ट मी हुई गोइंग टू इंसल्ट मी आई डोंट केयर परीक्षित महाराज का प्रश्न था क्यों ऐसा किया इसका जितना सुंदर उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी जी वो सुनने का लायक है अभी बात होता है जो श्लोक दे के हमने सब टाच करके जाता है हम डिटेल डिस्कशन नहीं कर पाते क्षमा करना अभी प्रश्न होता है श्रीमद भागवत जी से जो हमने श्लोक गाया है जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सद्र ही दैत दीक्षता दीक्षुताब का दयता सबो स्वाम विचिबते ये श्लोक का व्याख्या हो जाए तो दिल पिघल जाएगा लेकिन थोड़ी सी शब्दों में पहला दो एक शब्दों का मैं व्याख्या रखू जय तिते कम जन्म नंद लाला को गोपियों ने बताते हैं जयति ते अधिकम जयती ते अधिकम आपका तो जय है ही है हर वक्त वैष्णवो का तो जय है ही है कोई गाली दे अपमान कर उसमें क्या आता है उसको तो जयकारा देख के ठाकुर जी रख दिया है तुम क्या जय दोगे उसका इसे बोला जयति ते अधिकम तुम्हारा जय जै और जयकारा और जोर से लग गया जयति तेधिकम जन्म जब तक तुमने ब्रज में आविर्भाव हुए हो तब तो जयकारा क्या कहना जयता है ही है भगवान का नाम अच्युत तो है who is हुईज ने डिसम इज ओन पोजिशन दैट इज कॉल अच्युत जय ते अधिकम जन्म नजो श्रेत श्रेत श्रेत इंदिरा सशत अत्र जब से आप अविर्भाव हुए हो ब्रज में एकदम हंगामा मच गए आनंद की बात जैसे श्री श्री तमाम लक्ष्मी का जो आकर लक्ष्मी सब तमाम लक्ष्मियों का जो आकर लक्ष्मी तत् जिसको राधा रानी बोला जाता हमारा ख्याल से हे नंदला जो आविर्भाव हुए तब से ना जाने क्यों लगता है कि ब्रज में एकदम आनंद से हिलमिल उठता पर्वत नदी फूल सारे दुनिया खेती बारी आनंद से डगमगा रहती है द रीजन बिहाइंड इट यहां गोपियों यहां टीकाकारों ने बताया इसमें राधा रानी का जन्म हो गया आप आज बनाया राधा रानी का जन्म राधाष्टमी अरे राधा रानी का जन्म तो तब हो गया था नोबरी केन्सी राधारानी का जन्म तब हो गया था जब कृष्ण आए किस्नो कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम राधा तत्व सिंगल तत्व लेकिन सब दुनिया को कीपा करने के लिए अलग से एक राधाअष्टमी मनाया गया राधाअष्टमी अब प्रश्न उठता है महाराज बहुत सारे आदमी वृंदावन में टैलेंटेड दे आर ऑल एजुकेटेड आई मीन स्पिरिचुअली एडुकेटेड प्रश्न महाराज कोई कोई राधाअष्टमी में पूरा उपवास करता है और गौरियम वाले बारह बजे तक करके करके उकट्स वाट्स अ रीजन क्या कारण है क्या आपका क्या प्रश्न है कोई शक आता है कोई हमारा ऊपर कोई बदनामी देने का इच्छा होता नहीं नहीं हम जानना चाहते हैं मेरा पहला प्रश्न है, है तुम क्या सोचोगे उपवास का मतलब क्या है उपो समीपे बसती थी उपवास तुम्हारा गुरुचरण का समीप में उपवास है ना फास्टिंग रखते हो ओनली फास्टिंग खाना पीना बंद कीर्तन बंद सो जा बस हो गया उपवास समीप मतलब भगवत तत्व तो गुरु तत्व का समीप निकट रहो और संकीर्तन करते रहो ट्राई टू से इन फ्रंट ऑफ गुरु वैष्णव गुरु वैष्णव के सामने रहो क्या भागते हो वहां क्या करोगे तुम दरवाजा बंद करके सामने रहो तुम्हारा जितना गंदगी है दिल का सारे हट जाएगा हमारा प्रश्न होता है जब गुरुजी का आविर्भाव होता है तब आप क्या करते हो गुरुजी का पूजा का बाद आप खूब परमाण् पुष्पाण् खाते हो राधा रानी तो आकर गुरु तत्व तो तो है अ नित्यानंदो बलोराम के बारे में बोलो इसका भी व्याख्या है नित्यानंदो बलोराम जो है भगवत तत्व से फरक भी है नहीं फरक भी है इसलिए बलराम जी का रास है इसका कोई भी व्याख्या करेंगे प्रथम प्रकाश फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, ही आइडेंटिकल विद कृष्णा एट द सेम टाइम ही सेवक तत्व इसलिए इसका लिए हम तो ऐसी बलराम तयदशी तो तो उपवास रखना चाहिए किन लेकिन ये राधा रानी तत्व शक्ति तत्व का टॉप मोस्ट गुरु तत्व का एंडिंग पॉइंट गुरु तत्व का हाईलाइट किया जाए एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज कॉल राधा रानी जब भी जीव नित्यानंद बोबू को ही बलराम को ही गुरु माने क्योंकि उसका मधुर रस में अधिकार नहीं है लेकिन सीक्रेट बात यह है कि राधारानी छोड़ के गुरु है ही नहीं राधा रानी लेकिन राधा रानी गुरु तत्व है राधारानी का अभिषेक करने का पास जैसे गुरुजी का अभिषेक का पास प्रसाद पाया जाए उसमें क्या नुकसान है शक्ति तत्व तो, तो है आज जब भी हम सुबह में बताए आई एम वेरी सॉरी आई कुड एक्सप्लेन यूर डिटेल इन डिटेल्स वेदांत सूत्रों से बताया था शक्ति शक्ति मतो अभेद तो आपको क्या दिमाग में आया इस ये शब्दों के द्वारा शक्ति शक्ति मतो अभेद शक्ति का खाद शक्तिमान का शक्ति का साथ शक्तिमान का कोई भेद नहीं है जब कृष्ण भगवान का जन्माष्टमी उपवास कर दिया तो राधा रानी का भी उपवास हो गया शक्ति तो उसका साथ है ये सब कभी कोई जगह चर्चा आप सुनोगे नहीं सुना ही नहीं पूरा बाल पक गया सुनने के लिए धैर्य नहीं है सिर्फ समालोचना करता है ये बजने ये बजनव कर? ये करता यही काम है उन लोगों का परा सोसाइटी का कोई काम नहीं है रस देना चाहे गोदी में बैठकर लाथी लगाकर चले जाते हैं चलाकी करता है अब एक तत्व को हम व्याख्या करके हम छोड़ेंगे महाराज जी का भी सम्मान है इनको बोलना चाहिए बात ये है गुरु तत्व का यूनिक फॉर्म होता है यूनिक ए करेक्टर होता है जब गुरु को आप धोखा देना चाहो तो ऑटोमेटिकली यू आर चीटेड कोई कोई आदमी ये बोले गुरी दो, गुरु धोखा दे दे शिष्यों को इसमें मेरा दुख लगता है गुरुजी को अगर बोलो मर्सिपुल इंकारनेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड तो कोरोना का अंदर कभी एडोल्टरेशन नहीं रह सकता उसमें कोई उल्टा चीज नहीं रह सकता कोरोना तो भरपूर है आपका लिए रोते हैं कि इसको इसको उद्धार कर दिया जाए लेकिन असली बात यह है टीकाकारों ने व्याख्या किया जब गुरु तत्व को आप धोखा देना चाहो इसका श्लोक है भागवत में जो दर्पण में जैसे अपना मुख को देखते हैं ऐसा करके देखो तो ऐसा ही देखोगे मीठा करके देखोगे तो मीठा देखोगे इन फ्रंट ऑफ मीरा इफ यू स्टैंड यू कैन सी एज इट इज एज यू आर सोइंग आप जैसा दिखाओगे वैसा देखोगे गुरुचरण का जो हृदय है ऐसा ही है ट्रांसपरेंट इसका सामने आप धोखा देने के लिए आओगे गुरु वैश्व के सामने don't want to cheat you, but it is your fault that you are cheating. योर फॉल्ट दे चीटेड इसका कारण तुम सौम ऐसे ही है राधा रानी गुरु तत्व ये गुरु तत्व का अंदर में भी एक्सीलेंसी है जिसको व्याख्या करने जाए रस रस की वर्षा आ जाएगा ये कभी व्याख्या हो सुनोगे अभी तो स्कैलिटन डिस्काशन स्ट्रक्चरल डिस्काशन ओनली उसमें राधा रानी का कैरेक्टर देखो पूरा दुनिया बोल रहा है तमाम दुनिया बदनाम दे जाए जिसको हम शुरू किया था तुम्हारा इच्छा है कुछ भी बदनाम कर दो कुछ भी बदनाम कर दो निष्किंचन भजन तो ग्य का ऐसा है तुमने हमको टूपी पहना कर कोट पैंट शर्ट दे दो आई कैन गो टू ब्रिटन एंड स्पीच इन फ्रंट ऑफ दोल पीपल लेकिन हम जाना नहीं चाहते वो लोग आए तो इस वर्दी में हमारा सुविधा हो जाए यू कैन गिट मी कोट एंड पैंट आई कैन वेर दैट इज कॉल युक्त वैराग्य सिर्फ भक्ति हीरा बनोग से ही महाराज को पहना है एक पहनो, अरे महाराज ये कैसे करे इट इज कॉल युक्त वैराग्य ओ राधाराणी का प्रोचार करने के लिए तुमको जूता भी खाना पड़े तो क्या अरे तुम्हारा तुम तुम्हार तो छोटा मोटा समालोचना करते हो उसमें क्या है बड़ा भी कर दो खून खराबा करने के लिए आ जाओ बहुत आदमी बोला ये सब महाराज जानते हैं जितना सारे प्रोटेस्ट किया समालोचना का उत्तर दिए इसके लिए बोले इसको दुनिया से हटा दो फिर भी हमारा पास कोई बॉडी नहीं है कोई पैसा का पावर नहीं है आओ मेरे को हटा दो दुनिया ये लोग जानते हैं सब खुल्ला में खुल्ला मैगजीन में बोल दिया जम दुआर में भेजेंगे हम भेजो मैं तो है कौन सी डर के मारे हम भाग रहा है हमारा डरना नहीं है हम जानते हैं खाना देता है आप नहीं देते हो मेरे को खाना ठाकुर जी देते संकीर्तन कहता हूँ दो रोटी मिलता है बस आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमारा तो डर किस बात की है जिसका प्रतिष्ठा का इच्छा है जिसका मानीचारी और कामिनी कंचन का प्रतिष्ठा का चिंता है वो तो डरेगा डरना खाएगा हमारा हरिकाता कोई अपना प्रतिष्ठा नहीं है हमारा हरिकाता शिल भक्ति पोमकुरी पुरी स्वीक गुरु महाराज शिल भक्ति तो माधव को स्वी महाराज श्री भक्ति वाले अतित्व को महाराज या तो गुरु गुरुवर्गो का प्रभुपाद जी का गुलामी है हम गुलामी करने बैठे हैं यहां असल में आपका प्रतिष्ठा लेने नहीं बैठे यू कैन नॉट बिलीव मी आप विश्वास नहीं कर सकते हो लेकिन समडे यू विल हैव टू बिलीव आज नहीं तो कल तुमको यह विश्वास करना पड़ेगा आज नहीं विश्वास करो तो हमारा कोई नुकसान नहीं है श्रीमती राधा रानी कितना बदनाम लिए हैं हैं? कितना बदनाम दिए हैं पर पुरुष का पीछे भागती है यह बदमाश कुलचारिणी ये बदमाश है एकदम जोटिला कुटिला से लेकर समाम समाज का आदमी कितना बदनाम दिया जीवो गोसाई पाद ये सब कहा चर्चा करें हम तो दुख होता है तो समझेगा ही नहीं जीवोगो पाद जब सकी को स्थापन किया और रूपो गोसाई पाद को स्थापन किए इसको लेके हंगामा अरे जीवो गोसाई पाद नॉट इंक्लाइंड लोटस पीड ऑफ रूपो गोसै इतना हिम्मत है जीवोगो के बोलते ये रूपो गोसाई पाद का अनुगत तो नहीं करते ए, देखो क्या लिख दिया यहाँ उसका पूरा व्याख्या सुनोते चौक जाओगे भगवान श्री कृष्ण का तत्व को आपने खुद बताया भागवत में बताया तमाम दुनिया बताएंगे जिसके शास्त्रों का ज्ञान है अद्वैय ज्ञान तत्व औद्वै ज्ञान तत्व मतलब जो दुनिया में डाइवर्सिफाइड दर्शन है आपका कहां से आया आपका दृष्टो द्रष्टा दर्शन के बारे में पहुपा ने इतना सुंदर फिलोसॉफी दर्शन दिए तो चर्चा करने में तो दिन रात हो जाएगा रात दिन हो जाएगा द्रोष्टा दर्शन दृष्टि ये सब का बारे में पोपा ने चर्चा किया जब तब आपका आपका अंदर में अहंकार का बुद्ध भी रहे तो अद्वयगन तत्व में प्रतिष्ठित होना संभव नहीं यू कैन डिलीवर ह्यूज अमाउंट ऑफ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल इसमें कुछ आता जाता नहीं खुद साधक वैष्णव गुरु वैष्णव अद्वैत तो ज्ञान तत्व तो में पशुपति सुप्रतिष्ठित है बद्ध जीवों को लेके प्रचार में मत जाओ बद्ध जीवों को लेके प्रचार में जाओ तो तुम्हारा खानदान का पूरा बदनामी हो जाएगा पोपाद जी का आदेश है कम से कम मीडिया मध्यम अधिकार को ले चलो तुम्हारा क्या वह अधिकार नहीं है तो तुम ही रह जाओ वन सिंगल मैन कैन प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड उनका अगर भगवान का गुरु वैष्णव का कि वो कर सकता कोई गप गपलने बोलने के लिए बैठा नहीं छोड़ तो वहां का दर्शन बताओ क्या गप करते हो दुनिया भर का गल्प बताओ रघुपात जी का में ठाकुर का बात तभी तो गौरी प्रचा गौरी प्रचार तो तब तो माना तो जाएगा तो जीवकों को सही बात क्यों सखियावाद को दुनिया का सामने बचा के लिए रखा प्रिडोमिनेटिंग फैक्टर बाहर में और रूपकों से ही बात क्यों परिया भाव का जो प्रधान इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग है क्या भावना है सब गोस्वामी लोगों ने अंतिम में तो जीव गोसाई पा विश्व बैष्णव राष्ट्र महाराजपात्र थे रोया ये हमारा ये जो गोस्वामी लोगों ने जितना सारे किताब और जो सिद्धांतों का तत्व का लहर रख दिया ये अगर तमाम बुद्धू दुनिया के सामने रह जाए तो ये लोग तो उल्टा सोचिएगा राधा को के बारे में इसलिए जितना सारे सीक्रेट तत्व तो है किताब उसको लेके वृंदावन में समाधि दे दिया रोते रोते ठाकुर जी ये देखने का अधिकार नहीं जो रह गया उज्जल निर्मोनी आदि उसको भी स्पर्श करना सख्त माना है लेकिन सारे आदमी व्यभिचार में लगा हुआ है सब अपना स्वार्थ लूट रहा है गुरु को गुरु वैष्णव को सामने रखकर अपना लूट रहे हैं अपना साध को ये प्रचार नहीं है प्रचार इसको नहीं बोला जाता है प्रचार तो वो है जिसका सामने आप फेस करोगे तो आपका दिल में धक्का लगे समूशन मस्ट इन योर हार्ट क्या हो रहा है क्या सुन रहा है जिंदगी में सुना नहीं कभी प्रभुपात का बाद ऐसा ही इवोल्यूशन है सारे दुनिया मेरा अगेंस्ट चले जाए उसमें कोई मेरा परवाह नहीं है वो गुरु का प्रघुपात जी का वही तत्व को हम बताएंगे whether you like me or don't like me i don't care even a single man can attain my harikatha if can if he can adopt he can accept then I, my preaching is successful i think mera guruji ko bahut aadmi bolte hain guruji maharaj ji aap itna likhte ho kaun aadmi padta hai guruji hans ke bole main to isliye nahi likhta hu ki duniya ka aadmi mera samman kare vaipati ne kalam diye लिखना के कि आदेश किए एक भी आदमी दुनिया में मेरा लेखा को परे तो मैं सार्थक बनता हूं तो राधा रानी ने कैसे वंचित किए दुनिया को इसका बारे में चर्चा करने का टाइम नहीं है महाराज जी का हरिकथा का टाइम में कभी अगर समय मिले ठाकुर जी समय दे आप लोगों का चरण का कीपा हो तो आई प्रोमिस यू आई कैन डिस्कस ऑल अबाउट नॉट ऑल सॉरी आई कैन पर्सियल आई कैन डिस्कस ऑल बोलने से अहंकार हो जाता है बांछाकल्प दुर्ग से कि पासिंद व्यवच्छ पति पावन भ वैष्णवे भ्यो नमो